प्रथम हम सभी कुछ काल के लिए गंभीरता से श्रद्धा से परमपिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने का प्रयास करेंगे नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें लंबे गहरे श्वास प्रश्वास लें और छोड़ें इस क्रिया के साथ साथ अपने मन को शांत बनाते जाएं। वर्तमान चल रहे सभी बाहर के विचारों को नितान्त विराम दे दें। सर्वव्यापक सर्वांतरयामी प्रभु अभी और यहीं में सब में सर्वत्र विराजमान है इस सत्य को स्वीकार करते हुए प्रभु के प्रति जागरूक बनते जाएं, प्रभु की समीपता का अनुभव करते जाएं, सर्वव्यापक प्रभु के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करते हुए प्रभु के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे श्वास भरिए यह य पावम्य ऋषिभुत रस सवतमश्ना स्विता मातरिश्व पवित्र यज्ञशाला में संपस्थित समस्त भद्र पुरुषों गण, विद्वद्गण वंदनीय शक्ति, अतिथि परम परमपिता परमेश्वर की महती अनुपम्पा से हम सभी मिलकर अभी अभी एक श्रेष्ठ उत्तम कर्म का संपादन किया और तत्पश्चात जो ऋषियों की परंपरा है जो आदि काल से जिस ज्ञान प्रवाह का परंपरा प्रचलित था वही हम सब निर्वहन कर रहे हैं हम सब के लिए सौभाग्य की बात है मैंने एक मंत्र का उच्चारण किया यह पावमी अद्येत ऋषि संभूत रसर्व पूरा हम सौभाग्यशाली क्यों हैं कि जो सबको पवित्र करने वाली ईश्वर प्रदत्त और ऋषियों द्वारा संचित ऋचाओ का अध्ययन करता है वह पवित्र आनंद रस का पान करता है इस मंत्र का भाव हमने ऋचाओं का पाठ किया ऋचाओं का स्वाध्याय किया और हम में से मैं समझता हूँ अनेक लोग प्रतिदिन करते होंगे स्वाध्याय घर पे तो समझ लीजिए आप अपने आप को पवित्र बना रहे हैं क्योंकि जो वेद मंत्र अर्थात जो ऋचाएँ हैं ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं और ऋषियों ने इसका संग्रह किया संकलन किया ऋषियों द्वारा ये संचित है और ये पवित्र करने वाली स्वयं पवित्र स्वरूप है हम प्रतिदिन नींद खोलने के उपरांत सोने से पूर्व पूर्व अनेक प्रकार के शब्द सुनते हैं भजन सुनते हैं गाने सुनते हैं विविध प्रकार के सुर सुनते हैं लेकिन वो सारे जो स्वर हैं सारे जो धुन है वो सब पवित्र नहीं कर सकते लेकिन ये जो ऋचा है जो स्वयं पवित्र स्वरूप परमात्मा ने हम मनुष्यों के कल्याण के लिए पवित्र करने के लिए दिया है और हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इसको संचित किया है तो उस ऋचा को पढ़ना क्या हमारे लिए सौभाग्यशाली नहीं है लेकिन इस सौभाग्य से भी अनेक ऐसे हैं जो वंचित रहना चाहते हैं यानी आप लोग सभी स्वाध्याय करते हैं वेद मंत्र का कितने लोग करते हैं बहुत कम तो ये संकल्प करना चाहिए संकल्प लेना चाहिए कि मुझे पवित्र होना है तो मुझे क्या करना होगा वेद मंत्र का मंत्रों का स्वाध्याय करना होगा क्योंकि तो ऋषि रिश्व, ऋषियों ने कहा है परमे परम पिता परमात्मा का स्वयं का ये निर्देश है आदेश है तो जो व्यक्ति इन ऋचाओं का अध्ययन करता है नित्य प्रति वह क्या करता है आगे बताया सर्वम पूतम स्नाती वह सब ओर से सब प्रकार से पवित्र आनंद रस का पान करता है हम में से कौन है ऐसा जो आनंद नहीं चाहता हो कोई नहीं मिलेगा सभी आनंद चाहते हैं और परमात्मा क्या कहते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए ऋचाओं का अध्ययन करो जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है ये ऋचाएं वेद मंत्र तो इनका अध्ययन करो और कई तरह से हम इन ऋचाओं का अध्ययन कर सकते हैं साक्षात जिनको संस्कृत नहीं आती वो नहीं कर सकते लेकिन जो आप प्रवचन सुनते हैं भाव सुनते हैं मंत्रों का उन भावों को तो दोहरा सकते हैं गुनगुना सकते हैं हम में से बहुत सारे लोग दैनिक अग्निहोत्री होंगे कोई साप्ताहिक होंगे कोई पाक्षिक होंगे और प्रत्येक अग्निहोत्र के प्रारंभ में हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो इन मंत्रों का जो भावार्थ है कितनों को याद है स्मरण है बहुत कम लोगों को तो जब हम इन मंत्रों को उच्चारण करते हैं तो समझ लीजिए कि आनंद हमारे अंदर उत्पन्न होता है ये ईश्वर का विधान है हमारा क्रम चल रहा है यजुर्वेद का बत्तीसवें अध्याय का चौथा मंत्र है यहां वेद स्वाध्याय के अंतर्गत विभिन्न ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है तो वर्तमान जो चल रहा है वो यजुर्वेद का बत्तीसवाध्याय का चौथा मंत्र है और प्रकरण क्या चल रहा है ईश्वर कैसा है ईश्वर का स्वरूप कैसा है कल आपने सुना स्वामी जी महाराज ने बताया कि वो प्रतिमा सरहित है जिसका प्रतिमान नहीं हो सकता और भी बहुत से वो सबसे महान है तो उसी क्रम में ये बताया इस मंत्र में कि ऐसो है देव प्रदिशोनुसर्वा जिनके पास पुस्तक है आप पदार्थ देखिए यहाँ पर संबोधन के रूप में जनाह शब्द आया हुआ है जना का अर्थ व्यक्ति और यहाँ पर महर्षि जी ने विद्वान अर्थ किया है जनाहा अर्थात हे विद्वानों अर्थात हर जन हर व्यक्ति विद्वान बन सकता है तो एक तो प्रेरणा भी है इसमें तो जो विद्वान है जो जानता है सत्य असत्य न्याय अन्याय कर्तव्य अकर्तव्य क्या है इनको जो ठीक ठीक जानता है जो यथार्थ स्वरूप को जानता है वस्तु का उसको उसका नाम विद्वान है तो जो लोग विद्वान नहीं हो विद्वान बने तो यहाँ पर संबोधन में आया कि हे जना अर्थात हे विद्वानों वह पुरुष वह ईश्वर कैसा है तो कहा एश देव प्रदेशो नु सर्व वह ईश्वर प्रसिद्ध है प्रसिद्ध का मतलब जो अच्छी तरह से सब ओर से सिद्ध है साध्य नहीं है एक चीज होती है सिद्ध हुआ हो कोई भी और एक साध्य अभी सिद्ध नहीं हुआ उसको सिद्ध करना अभी वो साध्य कोटि में तो परमात्मा कैसा है कि वह यह परमात्मा इस जगत में प्रसिद्ध है अच्छी तरह से प्रकाशित है सबको अपने गुणों से अपनी विशेषताओं से वो उद्भाषित कर रहा है अपने आप को प्रकटित कर रहा है समझने वाले उसके इस प्रसिद्ध स्वरूप को समझते हैं जो थोड़ा सा गंभीरता से विचारते हैं जिनकी जिज्ञासा होती है जानने की क्योंकि हर किसी को इस इस प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न नहीं होती है हमारा जो देखना है हम देख देख करके भी बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन ये जो देखना है वो कई प्रकार का होता है देखना या जानना कई तरह का होता है एक श्लोक में कहा कि चार प्रकार से देखा जाता है मतलब जो प्राणी है अलग अलग उनके अपने अपने सामर्थ्य योग्यता के अनुसार चार प्रकार से देखते हैं तो जो पशु हैं वो कैसे देखते हैं गाय आदि पशु गाय का है तो गंधे न गाव पश्य वेद ही पश्य ब्राह्मण चारे ही पश्य राजान चक्षुर्भ्याम इतरे जन तो हम रोज देखते हैं लेकिन हमें बोध नहीं होता वास्तविकता का बोध नहीं होता क्योंकि हम इस चर्म चक्षु से देखते हैं जो पशु लोग पशु हैं वो नाक से सूंघ करके जानते हैं और राजा गुप्तचरों के माध्यम से जानकारी रखता है लेकिन जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो वेद पढ़ने वाले होते हैं वेद का स्वाध्याय करने वाले होते हैं किससे देखते हैं किससे जानते हैं वेद ही पश्चंती ब्राह्मण तो परमात्मा की जो प्रसिद्धि है प्रकटता है उसको कौन देख सकता है जो वेद को पढ़ता है वेद को कौन पढ़ता है वेद पढ़ने वालों क्या कहते हैं ब्राह्मण तो हमें क्या बनना होगा यदि हम ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहते हैं तो ब्राह्मण बनना तो मंत्र में शब्द आया तो वह यह परमेश्वर प्रसिद्ध है ये देव देव का है उत्तम श्रेष्ठ दिव्य तो प्रसिद्ध तो है प्रसिद्ध तो बहुत सारी वस्तुएं हैं परमात्मा के अतिरिक्त भी ये प्रकृति विकृति है ये जीवात्माएं हैं असंख्य हमारे दृष्टि से असंख्य जीवात्मा विभिन्न प्रकार की योनियों में ये भी प्रसिद्ध हैं प्रकटित हैं रोज देखते हैं लेकिन उत्तम रूप से जो प्रसिद्ध है जो श्रेष्ठ है उन प्रसिद्धों में भी जो श्रेष्ठ है कौन है मंत्र कहता है यह वह परमात्मा देव जो कि प्रसिद्ध सबसे उत्तम है उत्तम स्वरूप जिसका है और कहाँ पर है किसी स्थान विशेष में कैलाश में खीर सागर में किसी मंदिर में नहीं का सर्वाह प्रदिशा सभी दिशाओं दिशाएं व्यापक हैं आपने सुना दिशा काल आकाश ये सब व्यापक है, हैं विभु हैं तो परमात्मा सर्वाह दिशा सभी दिशाओं में और विदिशाओं में उपदिशाओं में अनुसर्वाह अनु का अर्थ किया है अनु लेना अनुकूलता से कई बार व्यक्ति प्रसिद्ध तो हो जाता है जो ईश्वर को छोड़कर के जो पदार्थ हैं यानी हम जीवात्माएं भी हैं प्रसिद्ध होना चाहते हर आदमी प्रसिद्ध होना चाहता है उसका स्वभाव या नहीं अपनी मौलिकताओं को लेकर के ले वो अपने ढंग से अपना अस्तित्व रखना चाहता है कि मैं इससे भिन्न हूँ मैं इससे भिन्न हूँ अब देखिए हर जगह मिलेगा पशु पक्षियों की बात छोड़ दीजिए लेकिन जो मनुष्य है वो किसी भी वर्ग का हो वो एक अपना अलग छाप रखना चादर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो लेकिन वहाँ पर अनुकूलता की दृष्टि से देखा जाए तो अन्य ईश्वर को छोड़कर करके बाकी जितने भी जीव हैं या अन्य पदार्थ हैं वो उतनी अनुकूलता से प्रसिद्ध नहीं हो पाते वहाँ कहीं ना कहीं रुकावट आती है बाधा आती है वो चाहता तो है कि मैं मेर, मेरी छवि बहुत अच्छी हो मुझे लोग अच्छी दृष्टि से देखें लेकिन क्या संभव है सभी लोग उसको अच्छी दृष्टि से देख सकते चाहे वो कितना ही पवित्र है रहने का प्रयास मैं क्यों ना करता हो आदमी है महर्षि दयानंद सरस्वती को भी लोगों ने आज भी बहुत बड़े समुदाय हैं जो स्वामी जी को नहीं मानते आर्य समाजों की बात छोड़ दी उनको गधा तो कह, कहते हैं उनके ऊपर बहुत सारे कीचड़ भी उछाले थे आज भी लोग पुस्तक लिखते हैं दयानंद तिमिर भास्कर और हम तो उनको पवित्र मानते ईश्वर साक्षात्कार योगी मानते तो अनुकूलता से संसार के अंदर कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है कोई अस्तित्व है तो वह है ईश्वर ठीक है अज्ञानतावश्य लोग उनको भी कहते हैं लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं आता लेकिन व्यक्ति है या अन्य पदार्थ है, तो वो सारे के सारे अनुकूलता से प्रसिद्ध नहीं हो सकते जैसे ये सृष्टि चल रही है समय समय पर इसमें संतुलन बिगड़ जाता है, कभी तूफान आता है कभी बाढ़ आती है कभी भूकंप आता है कभी टूटते हैं ग्रह नक्षत्र संतुलन बिगड़ता है तो ये अनुकूलता से पूरी तरह से अनुकूलता से प्रसिद्ध नहीं होते मकान है और उसमें जब तक उसमें सुरक्षा है उसका ठीक प्रकार से साज सजावट है उसकी नींव अच्छी है तो वो हमें सुख दे रहा अनुकूलता तो सही भी अनुकूलता से खड़ा है और हम भी अनुकूलता से उसके अंदर रह रहे लेकिन कब किस वक्त इसमें कमी आ जाएगी कोई विध्वंस होगा कुछ कह नहीं सकते तो ईश्वर को छोड़कर के कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो अनुकूलता से प्रसिद्ध होता हो इसलिए मंत्र में कहा कि वह प्रदिशो अनुसरवाहा सभी दिशाओं में अपनी अनुकूलता से वह प्रसिद्ध है स्थित है आगे कहा स एव जातः स जनिष्यमाण आगे कहा पूर्वोह जाता सऊ गर्भ और वह ईश्वर पूर्व में यानी प्रथम जब ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी उस समय भी ये प्रसिद्ध था और हमारे जो अंतकरण है गर्भ शब्द यहाँ अंतकरण के लिए स्वामी जी ने प्रयोग किया है गर्भे अंत हमारे जो अंतःकरण हैं अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं जिसको कौन से हैं वो चार बुद्धि अहंकार और मन और दो दोनों एक ही पदार्थ हैं कार्य की दृष्टि से दो नाम उनके किए गए हैं तो चलो अंतःकरण चतुष्टय जो आया है इस इन अंतःकरणों में परमात्मा स्थित है अर्थात जब भी हमको परमात्मा की प्रसिद्धि का ज्ञान होगा तो कहाँ पर होगा तो क्यों होगा क्योंकि वहां पर वो स्थित है और हम भी अंतकरण से जुड़े हुए तो उस हमारे अंतकरण के बीच में वो विद्यमान है स एव जातः सजनिष्य मान और वही प्रथम कल्प के आदि में कल्प कहते हैं सृष्टि को जो सृष्टि उत्पन्न हुई उससे पहले प्रारंभ में क्योंकि ये जो अंतःकरण दिए जाते हैं जीवात्माओं को ये कब दिए जाते हैं प्रलय के समय में क्या जीवात्माओं के पास अंतःकरण होते हैं? नहीं होते तो उस समय तो ये लागू नहीं होगा अंतःकरण में भी वो रहता है तो यहां क्या कहना चाहता जब प्रथम कल्प में सृष्टि प्रथम कल्प का मतलब कभी पहली बार सृष्टि बनी ऐसी नहीं है जब जब सृष्टि बनती है उस समय प्रथम जब परमात्मा प्रकृति अर्थात सत्वरजतम से महतत्व अहंकार मन आदि को देता है तो ये प्रारंभ में देता है तो उसी समय प्रारंभ में जब ऋषि लोग अमैत्मिक सृष्टि में शरीर को प्राप्त करके अंतःकरण को प्राप्त करते हैं तो उसी समय उनको जिज्ञासा होती है कि हम हम कौन है जानने के लिए जब वो बैठते हैं तो उनको इस अंतःकरण में उनका साक्षात्कार होता है तो मंत्र भी यही कह रहा है कि प्रारंभ में कल्प के प्रारंभ में आदि में प्रसिद्ध प्रकट को प्राप्त हुआ कौन ठीक है प्रसिद्धि तो पहले भी था लेकिन हमारे समक्ष कब आया परमात्मा तो है था लेकिन यहां प्रकट का मतलब क्या यह सापेक्षिक है जब हम आए तभी तो हमको पता चला तो प्रकट शब्द का अर्थ यहां सापेक्ष से देखेंगे तो जब हम ने जानने का प्रयास किया और हमें हुआ हमारे सामने प्रकट हुआ स एव वही जो प्रकट हुआ हमारे अंतकरण में हमारे ऋषि मुनियों के अंतकरण में सजनिष्य मान वो आगामी कल्पों में वही प्रसिद्ध होगा अभी प्रसिद्ध हुआ और हम हमारे चले जाने के बाद हम में से तो कोई प्रलय काल में रहेगा नहीं तो उस समय हमारे पास अंतकरण होगा नहीं तो ये संशय उठ सकता है कि क्या उसके बाद समाप्त हो जाएगा ईश्वर का अस्तित्व भी उसका ईश्वर की जो प्रकटता है वो भी खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए नहीं इसी का ही प्रमाण है कि आगामी सजनिष्य मान बार प्रलय के बाद फिर सृष्टि होगी तो उस समय भी यही क्रम रहेगा उस समय भी प्रारंभ ऋषि उत्पन्न होंगे के साथ और भी जीवात्मा उत्पन्न होते हैं उन सभी को अंतःकरण मिलते हैं जो जो अंतःकरण वाले उसको जानने का, उसके को जानने का, का प्रसिद्धि को प्रयास करें, उन पे अंदर उसका प्रसिद्धत्व, उसकी दिखाई देगी और कहा स एव जाता स जनिष्य मन प्रत्यंग जनाषति सर्वतोमुख सर्वतोमुख वह ईश्वर यहां ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं तो कुछ बातें बताएं आगे कह रहे हैं कि वह सर्वतोमुख है अर्थात सब और मुख है जिसका सर्वतः कहते हैं सब और को मुखा कहते हैं मुख को तो इसका अर्थ आपने क्या समझा परमात्मा का मुख सब और है क्या इसको कै, कैसे समझेंगे जितने भी सृष्टि के अंदर प्राणी हैं, शरीरधारी उन सबके मुख हैं या नहीं है उस मु, उन मुखों को उसको इंद्रिय भी कहते ना मुख एक इंद्रिय है वो भी सत्वर से बना हुआ है बनाने वाला कौन है ईश्वर तो ईश्वर ने इन मुखों को प्रदान किया है जीवों को और उन, इन, उन मुखों के माध्यम से वो जाना जाता इसलिए उसको सर्वतोमुख सर्वतोमुखक है जब भी ईश्वर का वर्णन करेगा कोई तो किससे करेगा मुख से करेगा और जो बाणी बोली जा रही है चाहे चिड़िया भी बोलती हो जितने भी प्राणी बोलते हैं मुख से तो वो जो बाणी है उस किसने दी तो उन मुखों से ईश्वर प्रसिद्ध हो रहा है या नहीं तो इस दृष्टि से भी हम देखें तो सर्वतो सब और हम जिधर भी नजर घुमाते सब और प्राणी मिलते हैं और सबके मुख हैं उन मुखों में हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं यदि हम विचार करें तो कहा तो वह सर्वतोमुख प्रत्यंग जनास्थति प्रत्यंग का आर्थ्य किया है प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त हुआ हो, चेतनों में तो ठीक है लेकिन जो जड़ हैं सत्वर स्तम और जितने जड़ जगत हैं उनमें भी ईश्वर तिष्ठ थी प्रत्यंग जनातिष्ठती यह जना तो संबोधन में आया था प्रत्यंग अर्थात प्रत्येक पदार्थों में ईश्वर अचल रूप से स्थिर है चलता फिरता नहीं है। इसका पता कैसे चलेगा एक तो शब्द प्रमाण से चलता है क्योंकि कोई भी बात की किसी भी बात की सिद्धि किससे होती है किसी ने कह दिया तो हम मान लेते हैं ऐसा तो नहीं है ना किसी भी बात की सिद्धि प्रमाणों से होती है तो प्रमाण कितने हैं? आठ। मुख्य रूप से तीन प्रमाण है ठीक है तीन के अंतर्गत सभी प्रमाण जाते हैं आठ प्रमाण तो चाहे जो ज्ञान हम करते हैं किसी वस्तु का तो या तो हम शब्द प्रमाण से करते हैं या अनुमान प्रमाण से करते हैं या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से करते हैं तो सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर अचल रूप से अटल रूप से बिना हिले ढुल स्थित है तो ये बात हम कैसे समझेंगे हमने देखा है क्या प्रत्यक्ष किया है क्या, क्या तीनों प्रमाणों से सिद्ध होने पर ही हम उसको मानते हैं या किसी एक प्रमाण से भी काम चल जाता है एक से भी काम चलता है तो हम कैसे मानेंगे कि ईश्वर स्थिर है बिल्कुल हिलता डुलता नहीं बहुत सारे लोग तो ईश्वर को चल मानते हैं और वेदों का प्रमाण देते हैं ना श्री कृष्ण को भी तो ईश्वर मानते हैं ना अब स्कन में जाइए वो आप ये कहेंगे ना ईश्वर निराकार है तो आपको ईसा मानेंगे आर्य समाजों को ईसाई है। मानते हैं वो समझ में तो ईश्वर अचल है स्थिर है वो भी शब्द प्रमाण से सिद्ध है और वो लोग भी शब्द प्रमाण से कहते हैं कि ईश्वर जो है चलता फिरता है कौन सा मंत्र देते हैं प्रमाण के रूप में तदेजती तो वो ये है वो चलता है देखो ईश्वर चलता है एजति का मतलब चलने फिरने वाला गति करने वाला ये नहीं समझते कि उसमें उसका अर्थ अलग है जो अविद्वान लोग हैं उनकी दृष्टि से ईश्वर चलने फिरने वाला तद एजती तद ना चलता है किसके लिए जो विद्वान।, जो विद्वान उसके अन्य मंत्र भी प्रमाण है अब ये मंत्र भी तो प्रमाण है ना और यजुर्वेद के चालीसवा अध्याय के 8वां मंत्र आप देखिए सात शुक्रम अकायम अभ्रणम अस्नाग्रम इसमें भी ईश्वर इस के स्वरूप का वर्णन है ना सब जगह पहले से पहुंचा हुआ है ठसा थास भरा हुआ है जो पहले से प्राप्त है उसके लिए चलने की आवश्यकता है तो चलने आदि का तो एक देश में घटेगा और ईश्वर के लिए जो प्रमाण मिलता है वो सब जगह पहले से ही प्रसिद्ध है विद्यमान है प्राप्त है तो प्रत्यम तिष्ठती हे विद्वानों ईश्वर को आप ईश्वर सैंक कह रहे हैं कि मैं कैसा हूँ कि प्रत्येक पदार्थों में अचल रूप से बिना हिले डुले उपस्थित हों और प्रत्येक प्राणियों के मुख में विद्यमान मेरा नाम सर्वोत्मुख है तो ऐसे ईश्वर को का यहां पर विशेषताओं का वर्णन है इस मंत्र में इन विशेषताओं को वर्णन करने का अभिप्राय क्या है किसी की विशेषताओं को कोई व्यक्ति क्यों वर्णन करता है किसी के सामने उससे क्या होती है उससे प्रशंसा होती है किसी का गुण का वखान करना वर्णन करने का मतलब उसकी प्रशंसा करना और प्रशंसा का अर्थवाद क्या बनेगा व्यक्ति क्यों प्रशंसा करेगा किसी का करेगा। कि वो गुण मुझ में नहीं है वो विशेषता मुझ में नहीं है मुझे मिले और कैसे मिलेगा वो उसकी उपासना करेगा स्तुति के साथ प्रार्थना भी करेगा फिर उपासना करेगा तभी मिलेगा तो इस मंत्र में जो संदेश दिया गया है जो प्रेरणा दी गई है वह यही है कि ईश्वर का स्वरूप वेदों में क्या बताया गया है जैसा बताया गया है जो आपने अभी सुना पिछले मंत्रों मंत्र प्रकरण ही पूरा का पूरा ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है उसकी मूर्तियां नहीं हो सकती वह सबसे महान है वो किसी के किसी से वो छोटा नहीं है और वो सब जगह है व्यापक है सभी प्राणियों के मुख में मुखों से जाना जाता है मुखों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है तो ऐसे जो स्वरूप वाला ईश्वर है उसी ईश्वर की ही उपासना करें अन्य किसी की उपासना ना करें ईश्वर का यह आदेश है सब जीवों के लिए हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु जी कि सब मनुष्यों को अपने सभी व्यवहारों में ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए जीवों व प्रकृति विकृति की उपासना छोड़ देनी चाहिए दो बातें बता और बड़ी मह, महत्वपूर्ण बातें। है एक बार दोहरा दीजिए क्या बातें है सभी मनुष्यों को बोली अपने, अपने सब व्यवहारों में ईश्वर की, की ही उपासना करनी चाहिए जीवों, जीवों। प्रकृति विकृति की उपासना, की उपासना छोड़, देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए तो कब छोड़ेंगे समय लगेगा क्योंकि इतने जोर इतने हम हमारा हर क्षण जो है प्रकृति विकृति और जीवों की उपासना होती रही जो कि परमात्मा ने स्पष्ट रूप से निषेध किया हुआ है। उसमें हम भी आ जाते हैं प्रयत्न अपने अपने कोई कब से प्रारंभ किया हुआ है कोई कहीं खड़ा है कोई कहीं खड़ा है लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा और जिस दिन हमने हम सभी या जो भी व्यक्ति जीवों व प्रकृति विकृति की उपासना छोड़ देगा पूरी तरह से और ईश्वर की ही उपासना करने लग जाएगा तो समझ लीजिए ईश्वर की वो वास्तविक ईश्वर का वो वास्तविक पुत्र है और उसके वास्तविक हुआ आज्ञाओं का पालन करा है ये ईश्वर की आज्ञा है किसी जीव का नहीं किसी ऋषि का नहीं तो परमात्मा इस मंत्र के द्वारा हमें यह संदेश दिए कि ईश्वर की ही उपासना करें और अन्य किसी की उपासना न करें तो आप सभी ने ध्यान से सुनो सबका धन्यवाद